श्री श्रीरामकृष्णकमृत चतुर्दश्छेद श्यापुकुर्वाट्या वैद्यसर्कार इन भक्स्स वैद्य सर्कार तथा सर्वर्मसमीक्षण सतोल धर्म प्रभु श्रीरामकृष्ण्र महिमाचरण मास्टर्मोदय वैद्यसर्कार इन द्वितली प्रकोष्ठे सहश्याभवनेल प्रकोष्ठ वेला प्राय एक वादन, मिता अक्टोबर मसल से चतर्वशो दिवस पंचाशीतुत्तराष्टादतमें ख्रीष्टवर्षे का नवम दिने शनिवास कृष्ण प्रतिपत्मकृष्ण तवैषा होमिओप्याथी पद्धत्या चिकित्सा उत्तम वैद्युसारोिण अवस्थाया अनुसारिता विचारणी यथा आंग्ल वाद्यम दृष्ट्वा पाठ तथा गान गिरीशोष क्विष ठा जागरण कृत श्रीरामकृष्ण अस्त सिद्धे आवेशवद भावावस्थाया तक वैद्य मास्टर मास्टर्मोदय स्नायुकेंद्र से कर्मरु्य अतो जाड्यम इत पादह कंपते यत्य शक्त मस्तिष्का मुखें जीवनं जीवन समीपे अस्थ मेड्युला ओब्ल गाटा इख्य हा प्राण तद्धने प्राणहा संभा्य हैीयुक्त महिमा चक्रवर्ती सुषुमनाभ्य कुलकुंडलशक्तिया विषय कथयती अगक से सुषुमना नड़ी सूक्ष्मतया वर्तन कोप द्रष्टुमवन महा वैद्य महादेव पूर्णता आपत मनुष्य परीक्षिता पाश्चातभ्रूणावस्था चरम जावत समस्तो सावो ताल इतिहास समस्तो सावो परणति यावतव सतोलनीय समस्त ज्ञातव्यओता काल्ओताल रमी आसी घोररण चक्रे तमेशा हाँ युष्मा हा न कार्य पुनः सतोलनीयशारीर विद्या समृद्धि जाता है शुता प्रथमत अग्नाशये तथा पित्तस्य पित क्रियामध नवगम्य स्म तत क्लड बनार्ड महोदय शतक पाकस्थल्यादीना परीक्षा प्रादर्शय यहाँ से क्रिया तथा तद रस से तेन सिद्धान्तितं भिदे तेना सित यदर प्राणीर्ग अस्म केवलं मनुष्या मनुष्यावेक्षण न पर्याप्त तथा सतोलनीय धर्म तो महाकार अय्र भा पर तद ममस्पर्शी कथम भवती। एतेन सर्व सर्वर्मा परीक्षिता सी वैदिक मोहम्मदी खिस्टीय शाक्त धर्मा वैष्णवधर्माते सर्वे अत्र भवता स्वयं परीक्षिता मधुकुष उप्विश्य मधुसंचय केद्रपटल सम्यवती महोदय वैद्यम प्रति अतः भामाचरण अत्यम विज्ञान अधीतवा वैद्य साहाँ कि मोक्षमूलहोदय से धर्म विज्ञानमें महिमाचर श्रीरामकृष्ण रोगा वैद्यान कर अस्रवसत रोगो जाता है तदा अचित ये वैद्य अहंकार वर्धय श्रीरामकृष्ण अत भव अत्युत वैद्य तथा अत्य विद्या महिमाचरण हाँ महोदय अहापोत वे सर्वे तो उडूप वैद्यो विनीत सनतांजलिवहिमाचरण परम त्रभो श्रीरामकृष्णस सभी स्री प्रभो नरेद्रम गा गान गाँव वजती नरेन्द्र से गान प्रथमत कृतवान, जीवनस्य से धुता द्वितयत अहंकारेण सदा अपारा वसना तृतीयता सचमत्कारा अपरा जगद्रचना तवक शोभागारंसार चतुतः महासिंहासने उपेश शृणसि हे विश्विता तय रचिता थंदो महागीत मर्त मृत्ति भूत क्षीणनेकय अहम द्वार तौवम अयि उपनी कि न वाचा देव वाचा दर्शन तम श्राविष्या आगतस्मे तदर्थ यहाँ शशिनौ दधिसभा सन एक जिगासती एकद्भि पंचमत भो राज दर्शनम राजराजेशरदर्शन दे क्षुकोहम करुणाकटाक्षेण प्रेक्षस्व तरणस्ते उत्सृजाएं संसारा नलकुंडे दग्धा अलुषकलंक आवृतमेतदृद मृत मोहमुग्धमृतप्राय सन अस्मी दयामयृतसीवी मंत्रेण शोधय्वा गृहा ष्ठत पीतहरीरसम मनसभवत्तम रे लोठमित हरे हरे इती वदत श्री वदत्क्रंदरामकृष्ण अभी चिमी अस्ति तमेवसी वैद्य अह गान साम जा वैद्यो मुग्ध मुग्धप्राया सीयत् वैद्य अति भक्तिभाताजलि सन श्री प्रभु वजती तरी अद आग्छा पुनः शापस श्रीरामकृष्ण किंचिका तिठभ गिरीशोषा वार्ता प्रेशिता महिमाचरण दर्शय विद्वान अत भाद् हरिनाकार कौन नगर आगछत वयस अगछा पुनः स्वाधीन धनवान्नीय अस्त नरेन्द्र दर्शयन अयम कीदृश वैद्य अत्युत श्रीरामकृष्ण कि भाद्यह महिमाचरण हिंदुदर्शन न पठ्य है चेत दर्शन पाठ एवं नए साख्य चतर्वशति तत्वा पाश्चात नाएं बोधुम अभी न शकते श्रीरामकृष्ण सहास्यम किग त्रूहिभो महिमाचरण सन्मागनमिन्माग योग कर्मयोग अतः किम किम कर्तव्यं चतराश्रम क्रिया कम किन्मध्य अस्थमाेम भवती मगत्रह सबंध बता वार्ता प्रकाशते श्री प्रभु हसति। अहम पुनः किं ब्रूिया जनको वक्ता सुखदेव्रोता वैद्य प्रस्थाननमतितवां अनंतरम संध्यान अनंतरम निगोपाल जप्दि संध्या कोजागर अद अनंतर दिन शनिवारस से नवम दिवस श्री प्रभुसमस्थ दंडा अस्तगोपाल अभी तत्सधन दंडा अस्त श्री प्रभु विष्टो वर्तते, नित्य उप वर्त निगोपालं कने भक्ता सभी उपा श्रीरामकृष्ण दादी प्रति एवं मनसी उदेत ये निगोपालेता अवस्था इधं या तर मन पूर्णतः संगत ये मयि पदम कल्यति यश्य तस् निखि मनो मै मयिव आयाति भक्सुने प्रस्था स्वीकु श्री श्री मानः प्रभुदंडा कमपि भक्त जप विषय उपदशति जपन नाम रहसी निरव तन्नाम कीर्तनमस कीर्त जप कसदर्शन तात्कारो श्रृंखलबद्ध मूलकाष्ठ गंगागर्भे निमज्जित अस्त शखलापरैक तटेबद्ध अस्त शखलाकैकस आलमब्य आलंब्य ग्रमेण निमज्ज्य श्रृंखला धृत्वा ग्छता तन्मूल्ठस्पर्शन करक्य तथा जपं कुर मेत क्रमेण भगवत्सक्षात्कार कालीप्य अयम महान भगवान जप ध्यान तंसी न श्री प्रभु सहसा वदा एतत क्लिश्ना श्री प्रभो कंठे रोगपीडा देन्द्रो वेतद वत्सा न भूय मोहि भवामी देन्द्र से अय य्री प्रभु कवल भक्ता मोहिं रुग्णता नाटयती भक्ता प्रस्थाननमतिवं रात्रो कतिचन युवक युवकभक्ता कालम विभज्य अवस्थाते अद मटर्मोदय अपि रात्र स्था